शरेंद्र विषय भेदा शरणसमुदादी विषय मृत्यु यह घ्राण का लक्षण किया इंद्रिय सदी ग्राणस्य लक्षणं घ्राण लक्षण ऐसा लक्षण करने का लाभ क्या है ग्राण इंद्रिय का अनुमान हम कर सकते ग्राणं ग्राण का अनुमान करना है हमने ग्राणन पृथ्वीत्वत् ग्राण पार्थिव है ग्राणी द्र क्या है पार्थिव क्यों द्रव्य सती गंध मात्र ग्राहकत्व द्रव्य सती गंध मात्र ग्राहकत्व गंध मात्र व्यंजकत्व ऐसा भी वायवी आनीत वायवानी थ, वाय वा आनी थ सुगंध भागवत तर ये द्रव्य द्रव्यत्व गंध मात्र व्यंजकत्व तर तथा पृथ्वी तत्व हो गई कि वायु से सुगंध भाग में जो पे वो क्या है वो सुगंध भाग से गंधमात्र की व्यक्ति हो रही है अत अवशी पात्र सुगंध भाग में व्याप्ति की सिद्धि हो गई अच्छे व्याप्ति को हम में सिद्ध कर लेंगे अच्छा घर पार्थिव इंद्रिय यह सिद्ध हो जाता है इस लाभ के लिए चांग ने लिखा इंद्रियम गंधग्रागम घर अब जाइए पद कृतिकार क्या बोल रहे हैं शरीर यद भोग आयतन तदेव शरीरम जो भोग का उसका नाम शहीद भोग किसको कहते हैं भोग का लक्षण क्या है सुख दुख अन्य साक्षात का रत्तमता सुख दुख अन्य साक्षात का भोगता किसी का नाम भोग है जीव भोग रहा है क्या भोग रहा है सुख भोग रहे तो दुख भोग तो होता कोई तीसरा है ही नहीं तीसरा तो ज्ञानियों में होता उदासीन उदासीन सुख है दोनों से भरे ज्ञानी होते हैं बेचारे बाकी सब तो सुख तो भोगते सुख तो दुख रक्षा करता भोग। उसका जो आयतन है वो तो होता है? साक्षात का है? शरीर, होता है। तो शरीर का लक्षण इन्होंने लक्षण ठीक नहीं क्यों सकल कार्यों का आश्रय कौन है काल जनिया नाम जनक काल जगता नियम उनका है। नहीं आय का जन्य जितने भी है सबका जनक भी काल है और पूरे जगत का आश्रय भी काल है जो भोग है भोग भोग का भी भोग का भी आयतन, आश्रय कौन हुआ हो काल काल में अति व्याप्ति हो रहा है निवारण करने के उनके पास कोई विशेषण नहीं दिखाई दे रहा है तो लक्षण ही त्याग दिया दूसरा लक्षण कर दिया चेष्टाश्रय वाह चेष्टा आश्रय चेष्टा भी किसे कहते हैं प्राप्ति परिहार अनुकूल व्यापार चेष्टा हित की प्राप्ति अहित का परिहार के अनुकूल जो व्यापार उसी का नाम चेष्टा उसका आश्रय यह शरीर है यह शरीर यही काम करता है हित की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करता है और अहित जहां पर दिखता परिहार के लिए अनुकूल व्यापार की निवृत्ति कर लेता है किसी का नाम प्रवृति निवृत्ति चेष्टा होती है इसका आश्रय का नाम शरीर है लक्षण भी गड़बड़ा रहा है ये भी फिर वही काल में चला गया क्या करें दे काल में कोई भी चीज रहता है तो कालिक संबंध रहता है समाय संबंध से नहीं समय संबंध आवच्छ चेष्टा आश्रय तो हम कौन हो गया शरीर फिर भी गड़बड़ हो गया ठीक है कार में नहीं होगा फिर यही विश्लेषण यानी समय क्या चिन्ह रहा था वो लक्षण ठीक था तो हाँ लेकिन समस्या घटाने में क्या है भोग का आयतन है चेष्टा का भी आसमे भी व्यक्ति निवारण कैसे करोगे घट को भी लुढ़का दो आगरा क्रिया हो रही हो सभी पृथ्वी चलता है तो साथ चला रहा है तो उनमें भी क्रिया जड़ में क्रिया मानी नहीं चेष्टा का आश्रय क्रिया भी व्यापार है तो इसलिए हमें क्या विश्लेषण लेना पड़ा द्रव्यांत्र अनारंभ कत्व सदी द्रव्यांत्र अनारंभ गत्व सदी समवाय समय संबंध आवच्छिन्न चेष्टा आश्रय वो भी लक्षण हो सकता है, तो है? है। बाकी सारे पहले वाले जितने भी है परमाणु दृणु का आरंभ गए त्रिषणु का आरम्भ गये चतुषु का आरंभ चतरणु स्थलाणु का आरम्भ हो गया स्थलानु से क्या हो गया मिट्टी के मृतिका हुई मृतिका सिद्ध्या पिंड पिंड से क्या बना कपालिका कपालिका से कपाल कपाल से घट घट है कुछ और क्या बनेगा घट से घट क्या बनेगा कुछ नहीं बनेगा है घट से क्या बनता से कुछ नहीं बनता हाँ घट में आप कुछ पका हलवा पकाओ कुछ पकाओ घट से कोई और आर्थिक द्रव्य पैदा हो रहा है क्या द्रव्यांतर जैसे आपने देखा परमाणु द्रव्य था उसे द्रव्यांतर घुणुक पैदा हुआ से त्रसेणुक पैदा हुआ द्रव्यांतर पैदा हो रहे हैं ना कपालिका से कपाल पैदा हुआ कपाल से घट पैदा हुआ घट से कोई और घट और आगे द्रव्यांतर पैदा नहीं होता इसे द्रव्यांतर अनारभक कह दो शरीर कैसा है द्रव्यांतर का अनारंभक सति, संवाय चेष्टा द्रव्या्रव्यारंभक द्रव्ये सती समवायस चेष्टाशत्व शरीर लक्षण इंद्रिय चक्षुरावतिव्या चक्षुरादियों में अतिप्ति कर गंधग्राहक अर्थात करो इंद्रि घ्राणम इतना लक्षण कर देते हैं उसमें भी इंद्रियत्व तो है तो लक्षण फिर घटा तब कहते हैं काला, में की। काला सब में क्या हो रहा है निमित कारण सकल कार्य के प्रति सर्वसाधारण निमित्त कारण कालधिकारी होते हैं वह वो के ग्रहण के प्रति वो भी कारण गंध के ग्राहक हो गए उनमें व्यक्ति निवारण करने के लिए इंद्रिय शक्ति दिया थी। है विषय शरीर भिन्न सदी उपभोग साधन शरीर और इंद्रिय इन दोनों से भिन्न कहना पड़ेगा क्योंकि शरीर और इंद्रिया में विषय ही तो है शरीर भी एक विषय है इंद्रिया भी विषय है विषय शब्द सारे आ जा रहे हैं समझाने के दृष्टिकोण से गुरुओं ने और आदर्श ने क्या किया अलग अलग शरीर हिंदी और उसे विभाजन किया एक करण है एक कर्म है क्यों किया एक कर्ता है शरीर में कर्तृत्व है इंद्रियों में कर्णत्व है घटफटादी में कर्मत्व है ऐसा विषय ही ज्ञान दृष्टिया शरीर का ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान का विषय शरीर है इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है आपको तो ज्ञान का विषय इंद्रियां भी है इसी प्रकार जो घट ज्ञान हुआ उसका विषय घट हो गया अरे सभी में विषय है जो भोग का साधन सभी है उपभोग का साधन शरीर का साधन है इंद्रिया भी उपभोग के, के साधन है तो घटपटा भी भोग के साधन है अरे सभी में लक्षण चला जाएगा उपभोग साधन लक्षण करोगे तो शरीदत्व स्थिति को दिया उतना ही रखोगे शरीर भिन्नत्व स्थिति का अतिव्यक्ति हो जाएगा अन्य सकल वस्तुओं में चला जाएगा ठीक है इसलिए विषय में जाने की लग्न वही करणाय कर सत्यंतम परमाणा वारणा विशेष दड़म परमाणुवादियों में व्यक्ति जो हमारे उपभोग का साधन नहीं होता है परमाणु से बना हुआ दृणुक त्र श्रेणु में उपभोग का साधन नहीं श्रेणु से उपभोग का साधन बना किसको का पहचान क्या है वो बन रहा आपको? है आपको उठाओ करो देखो कितनी धूल है कहीं ये भी अनेकों तस्रणों का पूरा समुदाय है यहां पर अनेक त्रषरण आपको कहा दिखेगा बताओ हा छत् कहीं भी किसी भी जगह से चित्र से आता हुआ सूर्य किरण के बीच में दिखता है तारिक है ना जाल सूर्य मरीच स्थम यूक्ष्मीतमो भाग ब्रह्म उसका ष्टीतम भाग परमाणु परमाणु का कर लक्षण करने में त्रष पकड़ने आ रहा है जाल मान जो खिड़किया बनाते हैं या ऊपर में रोशनदान बनाते हैं उसे जाल लगा देते हैं वो जाल मरीची जाल के बीच में सातवा सूर्य सूर्य किरण उस मरीची के मध्य में स्थित जो सूक्ष्म कण नाश्ता हुआ दिखाई दे रहा है रज वह है त्रषणु स्थम सूक्ष्म उसको पहले तीन भाग कर दो तीन गणुक हो गया प्रत्येक में दो दो रहेगा तो छठा भाग क्या हो गया इसीलिए परमाणु तस्तीतमो भागः उसका जो ष्टीतम भाग है उसको क्या कहेंगे परमाणु ऋत्युच्छते पारिमांडल्य परिमाण परमाणुत्तम नित्या नित्या वे नित्या परमाणु रूपा कहा तो परमाणु पारिमांडल्य परिमाण एक परिमाणु विशेषी तो कल्पना क्या नहीं आई कौन है वैशेषी परमाणु का तो परिमाण कितना है पारिमांडल्य तो परिमंडल से भाव पारिमांडल्यम परमाणु का एक अपनी विलक्षण मंडल बनता परमाणु क्या है ऊर्जा विशेष शक्ति विशेष अब स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है शक्ति ही जब स्थूल रूप धारण करता है उसका नाम परमाणु होता है आज वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं क्या कहते हैं ग्रॉस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज द सिंपलेस्ट मैटर ग्रॉस फॉर्म स्थूल भाव एनर्जी मैंने शक्ति का वही क्या है का सिंपलेस्ट पान मैने ये जो हम माने होगा वही परिमंडल विशेष बनता है उसका चित्रों में दिखाते हैं टीवर इधर भाग रहा है इसके इधर ये प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है करके दिखाते हैं वो सत्य है सब शक्ति विशेष अनेक रूप एक दूसरे संबद्ध हो रहे हैं इधर से टूट रहा, रहा, रहा, रहा है उधर से जुड़ रहा है उधर से टूट रहा है नामकरण कर दिया H, हाइड्रोजन ये जो है पारिमांडल परिमाण उसका परिमाण कितनी है के विशेष संज्ञा इन्होंने दे दिया शक्ति एक स्थूल भाव का जब ग्रहण करता है एक परिमंडल विशेष का रूप धारण करता है। उस परिमंडल विशेष की जो भाव जो धर्म विशेष है परिमाण विशेष है उसका नाम है। अतय परमाणु का परिमाण पारिमंडली है। जब परमाणु का लक्षण दिया करके उन्होंने पारिमांडल परिमाणुतम परमाणु कालादिवार इस विषय का लक्षण में जन्यत्व भी देना पड़ेगा कालाधि मतलब वारण करने के लिए वो कैसे शरीर इंद्र भी उपभोग का साधन भी है कि जो भी हम लोग सुख दुख को साक्षात करेंगे यद किंचित काल में करेंगे किसी न किसी देश में करेंगे कोई न कोई काल में कोई न कोई देश में ही तो रहकर करेंगे बिना काल बिना देश के कोई अनुभव होगा क्या काल देश आदि देशाधि विज्ञान हमारा उपभोग के साधन बन गए उनमें अति हो रहा है और से भिन्न भी है सारा लक्षण भी उसमें हो गया ऐसे जन्यत्व सती दे दो विशेषण तो देश काल आत्मा मन इत्यादि में अतिव्यापति निवृत्त हो जाएगा जन्य सती शरेंद्र भिन्नव्य सती उपभोग उपभोग आश्रयम विषयत्म लक्षण बन गया इस प्रकार से पदवृत्ति में पृथ्वी का विचार पूरा हो जाता है इंद्रिका भी लक्षण हैं उसके लंबा भी किया। टिका है आ, का सुंदर शब्देत उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय सती ज्ञान कारण मन संयोग आश्रय इंद्रियम यह लक्षण बना दिया शब्दे उद्भूत विशेष गुण अनाशरित सती ज्ञान कारण मनसं आश्रित इंद्रिय समझारे देखिए शब्द ये उद्दूत विशेष गुण घटादाद तद अनाश्रित्व अथ च्न से कारणीभूत यो इंद्रिय इंद्रियमस्योग तद आसुरादो अस्ती लक्षण समन्वय सभी इंद्रियों में लक्षण कैसे जा रहा है वो बता रहे हैं शब्देतर जो उद्भूत विशेष गुणों शब्द से भिन्न उद्भूत विशेष गुण कौन है जो घटादि में रहने वाले रूप रस गंध स्पर्श इच्छा रो लेना घटादिष्ठ रूप आध्या तद अनाश्रय उनका अनाश्रय कौन है इंद्री है इंद्रियव लक्षण चला जाएगा ज्ञान से कारण ही भूतो यो इंद्रियम संगा और ज्ञान का कारण ही भूता संयोग है मन का संयोग है घृणींद्रिय मन का संयोग है शकल का मन के संयोग के हुए भी ना मन का आपके संयोग होगा तब तो ज्ञान पैदा होते हैं इनके मत में तार संयोग तारय चक्षुरादि में जा रहा है अतव लक्षण पूरा समन्वय हो गया चक्षराद वस्ती की लक्षण समन्वय रूपाधि का आश्रय कौन होंगे घटाधि घटाधी अनुरूप रूप स्पर्श आश्रय रूपाधि हो जाएंगे अनाश्रय कौन हो जाएगा इंद्रिय हो जाए चक्षु में आ जाएगा करते सत्यंत सत्यंत को हटा दो ज्ञान कारणीभूत इंद्रिय मन संयोग आश्रित इंद्रिय मन संयोग आश्रित नहीं लक्षण यदि करोगे आपका नतीगा तो हो।, हो जाएगा उसका वारण करने के लिए पूरा विशेषण भाग देना पड़ा क्यों मन संयोग मन का जो संयोग आपने लिया इंद्रिय और मन के साथ जो संयोग है वह मन संयोग आत्मा में भी है संयोग का आश्रय कौन हो जाएगा आत्मा वैसे आत्मा भी है से ज्ञान का कारण ही भूत इंद्रिय मन संयोग का आश्रय आत्मा भी बन सकता है उसमें अभी व्याप्ति हो गया निवारण कैसे हो रूपाधि का अनाश्रय होना चाहिए कह दिया शब्दों उद्भूत विशेष गुण जो घटाधि निष्ठ रूप सभी का अनाश्रय होना चाहिए वैसा नहीं हो सकता शब्देतर उद्भूत विशेष गुण करने से रूप रस स्पर्श जैसा है वैसा ज्ञान इच्छा भी है उसका आश्रय कौन हो जाएगा आत्मा अतः जाएगा अतएव में अनाश्रय लेना पड़ेगा इसलिए हम लक्षण क्या जोड़ दिए शब्दे तरफ उद्भुत विशेष गुणों का अनाश्रय तो आपका तो अच्छा? लक्षण नहीं आएगा इस तरह से इसमें पूरा विशेषण विशेषण को देना पड़ा अत्यंतम काल वारणा विशेषण अब केवल विशेषण पूरा शब्दा तो अनाश्रय काल कैसा है द्वित कैसा है इनमें कोई विशेष गुण होता ही नहीं केवल पांच जो सामान्य गुण गिने पांच सामान्य गुण ही इसमें होते अतव शब्देतर विशेष गुण उद्भुत विशेष गुण का अनाश्रय हो जाएगा काल उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आगे का दे दो ज्ञान का कारणभूत इंद्रिय मन संयोग आश्रय इंद्रिय मनस्पयोग का आश्रयत्व का तो तो काल नहीं जाएगा ज्ञान का कारणभूत कह का दिया ना ज्ञान रूपी कार्य के प्रति कारणीभूत इंद्रिय मन संयोग आश्रय काल नहीं हो सकता अतिव्याप्ति निवारण होता श्रोत्रे श्रोत्रपति वारणा शब्दी सारा लक्षण के वैसे ज्ञान कारण मनुष्य तम तब लक्षण कहाँ चला जाएगा श्रोत में अव्याप्ति जाएगा नहीं।, नहीं, नहीं, तो जा नहीं जाएगा बल्कि जहां जाना चाहे वहां नहीं गया चक्षुरादि में तो जाना है क्यों नहीं जाएगा जी उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय सदी इतना आपने शब्द नहीं कहा उद्भूत विशेष अनाश्रय उद्भूत विशेष गुण कौन हो गया रूप स्पर्शादी इंसाब्द अनाश्रय श्रोत इंद्रिय है है ना श्रोत इंद्रिय उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय की आश्रय है श्रय है अरे शब्द भी तो विशेष गुण है उद्भुत नहीं होता है क्या उद्भुत विशेष गुण कहने से रूप रस शब्द भी आएंगे केवल संयोग विभाग पृथक ये पांच को छोड़ के सब विशेष गुण है सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि सारा उनमें से शब्द भी तो है उद्भुत विशेष गुण उसका आश्रय ही स्वतंत्र है ना ये स्वतंत्र है क्या कर्ण से उसके लक्षण आकाश आकाश में शब्द रहता है तो उद्भुत विशेष गुण रूपा शब्द का आश्रय ही स्रोत्र है अनाशर तो नहीं गया और श्रोत्र में लक्षण जाना चाहिए नहीं गया व्याप्त तो हो गई इसे शब्देतर विशेष होंगे शब्देतर विशेष गुण और शब्द भी विशेष गुण होंगे कौन शब्द को छोड़ दो बाकी सारे विशेष गुण के लो चौबीस में पांच उठाओ उन्नीस हो गया उन्नीस में से एक और घटाओ शब्द को भी अठारह अठारह विशेष गुणों का अनासर संक्षुराध तो अनुभूत रूप सप्तात्ते शब्देतर विशेष गुण इतना ही उद्भुत शब्द घटा दो शब्देत विशेष गुण तुम यदि कहा दोगे तो चक्षु आदि सभी में अभी आपकी हो किसी भी इंद्रिय में लक्षण नहीं जाएगा श्रोत इंद्र को छोड़ बाकी किसी भी इंद्रिय में लक्षण नहीं जाएगा चक्षु में अनुद्भूत रूप है घ्राण में अनुद्भूत गंध है रस इंद्रिय में अनुदूत स्पर्श है रस है, है कि नहीं? सभी में है इस प्रकार से तो इसीलिए देखिए जब इंद्रियों में अनुद्भूत गुणों को माना गया अनुद्भुत विशेष गुण का वे होते हैं अनाश्रय होते हैं। और आपने लक्षण बनाया कि शब्द विशेष गुण का अनाश्रय अनुभुत विशेष गुणों का आश्रय है वो अनाश्रय नहीं है लक्षण नहीं गया अति वह व्या, अतिव्याप्ति अव्याप्ति निवारण करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा उद्भुत विशेषण दे दो तो के वे हो जाएंगे। चक्षुराद अनुभूत रूप अव्याय उद्भूत इति। संयोगस्य इंद्रिया चक्षुराद्वाद अव्यातिरासा विशेष पदम उद्भूत विशेष गुण क्यों कह रहे हो उद्भूत विशेष गुण क्यों कह रहे विशेष घटाइए त्र उदूत गुणा अनाश्रित्व सभी शब्देत्रश्रित्व सभी विशेष घटा ज्ञान कारण मन संयोग आश्रित्व यदि लक्षण लेंगे तो चक्षुरादौ अपी इंद्रिया जो संयोग होता है इंद्रिय और अर्थ का जो संयोग हुआ है घट और चक्षुगत संयोग के प्रति उस संयोग का आश्रय कौन है चक्षुक्त और संयोग विशेष गुण है क्या विशेष गुण नहीं है विशेष गुण नहीं, नहीं। सामान्य गुण तो शब्द शब्द नहीं दिया, तो शब्द हम सामान्य गुण ले लेंगे सामान्य गुण ले ले हमने संयोग को ले लो, उसका आश्रय ही है चक्षु अनाश्रय नहीं है फिर लक्षण नहीं गया इसलिए उद्भुत विशेष गुण का अनाश्रय कह दो तो चक्षुरा लक्षण चला जाएगा स्वंस कारणीभूतं कालमनस संयोग तदाश्रतम काल ज्ञान पदम उत्तरार्ज पद कृति कर रहे हैं कहा इतना मन संयोग आश्रितम ज्ञान कांश घटाओ मन संयोग आश्रत बाकी सब विशेषण रख दो और विशेष भाग में मन सतम रख दो तब क्या होगा कत स्वधस कारणीभूतम काल संयोग स्व से क्या लेना यहां कालामन संयुक्त लेना उसके ध्वंस का कारणीभूत कौन होगा कालाम संयोग का कारणीभूत कौन है संयुक्त ध्वंस उसका आश्चर्य कौन होगा का स्वध्वस कारणीभूतम कालमन संयोग के ध्वंस का कारणीभूत है स्वयं की प्रतियोगी घटक ध्वंस के प्रति कारण कौन घट स्वयं भी है दंड दंड से पीटोगे तब होएगा तो घट होगा तब तो नष्ट होगा दंड को हवा में चलाने से नष्ट हो जाएगा क्या अरे घटक ध्वंस के प्रति स्वयं प्रतियोगी कारण होता है ध्वंस प्रति स्वयं प्रतियोगी कारण है इसी प्रकार काला संयोग का ध्वंस के प्रति काला मनस्योग स्वयं कारण होगा और उसका आश्चर्य हो जाएगा काल उस व्यव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना बड़ा ज्ञान पदम ज्ञान कारण कह दो यणीभूत कोई भी चीज कारण कैसे नहीं लेना स्व कारणीभूत ऐसा नहीं बना के ज्ञान कारण मन से हो गया प्राचीन मते इंद्रियावये नव्य मत कालाध्याप्ति वारणार्थम मन पद्यम मन शब्द पाइए ज्ञान कारण संयोग आसक्तम इतना ही क्या है, है। ज्ञान कारण संयोग आसक्तम इतना ही कहेंगे तो प्राचीन मत इंद्रिया में चला जाएगा इंद्रियों को सावय माना प्राचीन मत वालों ने और सावयव होने के नाते क्या करेंगे आप उन्हें आपस में संयोग है ज्ञान कारण इंद्रियावयों का विषयवयवों के साथ जो संयोग हुआ उसका आश्चर्य कौन हो जाएंगे वो सारे के सारे अवयव हो जाएंगे आश्रय अवय स्वयं तो अवयव तो में अतिव्याप्ति हो गया उसे निवारण करने के लिए मन पद मन का आश्रय लेना केवल मत में कालाद में पुनः उसे वारण करने के लिए मन पद दे दिया अच्छा इस प्रकार से इंद्रिय लक्षण का विचार भी पूरा हो जाता है अब जल लक्षण गति से जल का क्या लक्षण है और से कितने भेद है इन सभी में एक बात और ध्यान रखना है हम लोगों ने विशेषण विशेष भाग सब जगह देख रहे हैं आप विशेषण विशेष दो हिस्से में लक्षण बनाए जा रहे हैं कई बार अनेक विशेषण भी हो जाता है जैसे आपने कहा जन्य सती शरेंद्र भिन्न सती दो विशेषण होंगे विशेषण का लक्षण क्या विशेषण का लक्षण ये जानना आप घटा रहे हैं ना ये वह होना चाहिए विशेषण वह होना चाहिए घटा रहे कि नहीं घटा रहे हो अव्याप्ति अतिव्याप्ति भी देख रहे हो विशेषण किसको रूप है सति सती इधर तत्व विशेषण लक्ष्य में वह विशेषण विद्यमान होना चाहिए विद्यमान सति इधर व्यावर तत्व और वेदांत विद् और जोड़ देते हैं कार्यान्वयित्व भी होना चाहिए उपलक्षण क्या होता है कार्यान्वय नहीं होता उपाधि कार्यान्वय होता है विद्यमान भी होता है, है इधर व्यावर्तक नहीं होता है उपाधि विशेषण और उपलक्षण तीनों अलग अलग चीजें हैं विधान स्तर पर विचार है विद्यमान स्थिति कार्यान्वयित स्थिति इधर व्यावर्तकत्व विशेषणत्म नीलकमल है नील विशेषण कमल का वह नीलत्व कमल में विद्यमान है ठीक और नीलत्व रक्तारी का व्यावर्तक भी है और कमल के साथ जब व्यवहार करोगे तो नील के साथ व्यवहार स्वतः सिद्ध है आप नील कम, कमल लाएंगे तो नील को छोड़ के कमल कमल को ला सकते हो क्या कार्यान्वयी है वो विद्यमान होती कार्यान्य सती इधर दत्तम विशेषण से लक्षण इन विशेषणों में सभी में है ध्यान रखना है शीत स्पर्शवत्य आप वाली संस्कृत वाली बोलना पड़ेगा ना शीत स्पर्श आप हिंदी वाले जल है शीत स्पर्श वाला जल वह पुनः दो प्रकार की है नित्या अनित्या नित्या परमाणु रूपा अनित्या रूपा नित्य परमाणु रूप है जिसका लक्षण अभी सुनाता था आपने और अनित्य कार्य रूप जो स्थूल हो जाता है वह पुनः स्त्री विदा शरीद विषय वेदा शरीर इंद्र विषय वेद शरीर वर्णोलोगे इंद्रियम रसघ्रातम रसनम जवाग्रवर्ती विषय सर समुद्राधि और शरीर कहाँ प्रसिद्ध है वर्णोलोक प्रसिद्ध लोग कहा है वो तो आप पढ़िए पुराणों को तो दिखता है बताएंगे कहा को मृतक रहा मछली जो है बिना जल कर रहता नहीं इसलिए मछली को दृष्टान्त बना लो जलीय शरीर के प्रति नहीं हो सकता जल से बाहर करने इतना दुर्गंध आता है आप नाक बंद करने पर भी परेशान हो जाओगे इतनी दुर्गंध दुर्गंध पृथ्वी का स्वभाग जल का नहीं यह पार्थिवी हो मुख्य रूप भले चल के बिना जीने सिद्ध बात शरण वर्णलोक इंद्रियम रसग्राहक्रवर्ती दसरेन्द्र के लक्षण का इंद्रिय सत्य रसग्राह्रिय लक्षण और का है जीवा के अग्रभाग में है क्या भी जीवाग्र से क्या लेना है? यह मुंह नहीं लेना हो यहाँ जहाँ जुड़ रहा है ये आप देखें जीवा को पलट के देखिए सारे नस जाके मिल जाते हैं नीचे से नीले नीले रंग के रस दिखते हैं नस वो सब रस को ले रहे हैं ना ऊपर जो है ऊपर छेद छेद होता है छेद के बीच बंटवारा है इधर जो है कहाँ मिर्ची होता है कहाँ मीठा ग्रहण करेगा कहाँ कड़वा ग्रहण करता है जीवा में बंटवारा है हिस्सा है उस जगह में पड़ेगा तभी पता चलता नहीं तो नहीं पता चलेगा इसे क्या करते हैं कड़वा चीज के लिए तो तो का। अंदर डालो बोलते बोते सीधा स्वाहा कर दो कड़वा पता नहीं चलेगा मिर्ची रसों को ले रहे छठ रसों को लेकर अंदर जाके यहां मिलते हैं वहां इंद्री है सूक्ष्म कर वहां पहुंचा वह इंद्री ने ग्रहण करता है इसे जीवा का अग्रह बने यहां लिया जाता है जीवा अग्रह विषय सरित समुद्र आदि विषय क्या है नदी समुद्र सब को तो लेना पूर्व सारा अनुमान आदि के लिए किया है समझ लेना है? को का? इस पर कोई पद हो? नहीं है है ना क्या है पर पर शोध है है शीते तेज आदा अधिव्याप्ति वा वारणाय आये शीते तेज आदि अधिव्याप्ति वारण करने के लिए स्पर्शवत्या आपा इधर लक्षण करो स्पर्शवत्या तो कहा लक्षण चला जाएगा उष्ट स्पर्श वाला तेज में और रूपस्पर्श वाला सामान्य स्पर्श वाला जो है वायु में लक्षण चला जाएगा इसलिए शीतक कहना पड़ा इतना शीतत्तम आप शीतम आप इतना लक्षण कर दो शीतत्तम शीत किसे करते हैं एक आकांक्षा होगी कि शीतत्व बिना स्पर्श का केवल शीत शब्द को अर्थ नहीं हो सकता शब्द के बिना केवल शीत शब्द का कोई अर्थ नहीं होता अत शीत स्पर्श स्वार्थ बोध निश्चय कराने के लिए अन्य पद की आकांक्षा पदस्य पदातरे अनुभावत्व आकांक्षा आज्ञा समय मूल में वाक्य अर्थ है ज्ञान के है त तो वहा आकांक्षा योग्यता समिति और आकांक्षा का लक्षण किया है कि पदस्य पदांतर व्यतिरिक अनवय अनुभाव तत्व आकांक्षा शीत पद का पदांतर गौणे स्पर्श शब्द के बिना अन्वय पूर्वक अर्थाव बोध नहीं हो सकता अतएव स्पर्श को शीत शब्द को स्पर्श पद की आकांक्षा है उस आकांक्षा को वारण करना मैंने आकांक्षा शांत करने के लिए शीत स्पर्श स्पर्श शब्द दे दिया तो शीत और स्पर्श दोनों मिल गए लक्षण बन गया जल संरक्षण कालादवती प्रसिवार गंधवत्ता समय संबंध आवचिन्न करना जरूरी है समवाय संबंध अवच्छिन्न शीवत्ताविन्न या कार्यता तूपिता समवाय का अवच्छिन्न समय कांडता अवसर जल संरक्षण बन जाता है सामान्य रूपेण कि है गुण है गुण द्रविष्ठ कार्य है वह कार्यता समय संबंध आप चिन्ह होकर उद्बोधक बन जाता है और कार वह कार्य था सामवाहिकांत ही लूंगा वह तक आश्रय जल हुआ ये उसके वास्तव में लक्षण है अच्छा इसे समवा संबंध ने विशेषण लेना अनिवार्य हो गया ने तो जैसा भी बताया था जनिया नाम जनक काल जगता शिश रूपा जगत के वस्तु विशेष है उसका आश्रय कौन हो जाएगा उसका आश्रय काल हो जाएगा कालादि उसमें अति वारण करने के लिए आपको कहना ही पड़ेगा यहां पर जो है समय सम्बन्धा वचन अच्छा प्रगाधाव अति वारण आय इंद्रियम गंध ग्राहकम जैसे वहां था यहां पर इंद्रियम रस ग्राहकम कह दिया आपने केवल इंद्रियम रक्षा करों में तो क्या होगा पुनः चक्षुरादि में अति व्याप्ति हो जाएगी इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा रस ग्राहकमें विशेषण देना पड़ेगा रस इंद्रिय रस सन्निक वारणाय निराशा इंद्रिय रसनेन्द्रिय और रसनिक रस इंद्रिय और रस का उसमें अतिव्याप्ति वारण करना उसको भी कौन ग्रहण करता है रस ग्रहण करता है उस सन्निकर्ष का ज्ञान रसेंद्र से तो होगा रसग्राहक इतना ही लक्षण करोगे रसने और रस का जो सन्निकर्ष है उसमें अति व्यक्ति होगा युवा भी रस सन्निकर्ष के बिना रसग्रहण ही नहीं होगा सन्निकर्ष रसग्रहण के प्रति यथाइंद्रियम कारण तथा कारण होगा ऐसा चक्षु और सन्निकर्ष के बिना केवल चक्षु से घट ज्ञान हो जाएगा क्या? घट ज्ञान के प्रति यदा चक्षु कारण है चक्षु जो है घटक का ग्राहक है तद सन्निकर्ष भी घट का ग्राहक है तद तो यहां पर भी समझना है यहां पर भी रसनेन्द्रीय का द्वारा रस मधुरा ग्रहण के प्रति यथा है उसी प्रकार का उस मधुर रस का साथ है वो भी कारण विशेषण क्या दिया इंद्रियव तो सन्निकर्ष क्या है संयोग विशेष का नाम है गुण विशेष है वो उसमें इंद्रियत्व नहीं है अतिष्मा अति व्याप्त निर्वाह हो जाएगा और आगे कहते हैं री दी आदिना तड़ाग हिम खरका दिना संग्रह तालाब बर्फ ओले आदि को भी ग्रहण कर लेना चाहिए ऐसा सब जलीय कारी कोटी में आ जाते हैं